हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि श्री गौरहरी की अत्यंत लीला का दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है और उस दर्शन का परम फल हम सबको इस रूप में मिला कि

श्री गौरहरी के प्रेम प्रदाता श्री गौरहरी को सबको सुलभ कराने वाले महाप्रभु श्री नित्यानंद जी का प्राकट्य जहाँ हुआ उस पवित्र धाम एक चक्रा के परम पूज्य अनंत श्री सम्पन्न श्री महान बाबा श्री अनंत जी महाराज

यहाँ विराजे हैं एक चक्रा से आए हैं और पूज्य श्री बाबा महाराज में हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का ही मंगल में दर्शन करते हैं उनके गुरु घाता पधारे हैं तो हमारे लिए तो गुरु कल्प ही है गुरुदेव ही पधारे हैं

हमारे लिए तो पूज्य बाबा ही पधारे हैं हम पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं उनके कृपा भाजन संत विराजमान हैं उनको भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा तो एक चक्रा से पधारे महाराज जी के माध्यम से मिल गई

और श्री गौर गौरहरि की कृपा श्री गौरदास जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुई भगवान अपने संकल्प से जीव जगत के कल्याण के लिए हरि भक्तों को वैष्णवों को धरती पर प्रेरित करते हैं और जिन

अपने अभिन्न भक्तों को भगवान धरती पर भेजते हैं उन्हीं में श्रद्धेय पूज्य श्री गौरदास जी महाराज आपकी वाणी के माध्यम से असंख्यों जीवों को भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य सत्संग का सौभाग्य मिल रहा है और इस युग में

इस घोर भौतिक युग में यह एक ऐसा आदर्श परिवार है सब प्रकार से वैष्णव का संपन्न परिवार है कि यह वर्तमान युग के जो गृहस्थ वैष्णव है

उनके लिए एक उदाहरण है दास को गौर कृपा धाम में पहुंचकर के इतना सुख मिला कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते ऐसी प्यारी दिव्य श्री ठाकुर जी की सेवा गऊ माता की सेवा और आपकी विनम्रता आपकी दीनता आपका संतों के प्रति भाव

और यह गुण साधन तय नहीं हुई ये साधन साधे नहीं है अनंत श्री समलंकृत पूज्य सदगुरुदेव श्री बाबा महाराज की अपार कृपा का प्रकाश ही श्री गौरदास में हुआ है इस दासानुदास पर भी पूज्य बाबा का अत्यंत छोह दुलार था अत्यंत अनुग्रह था

कभी बाबा पुराने महापुरुष थे तो हट भी कर जाते थे कि हम कहीं जाएंगे नहीं हॉस्पिटल नहीं जाएंगे दवाई नहीं लेंगे तो उनकी सेवा में रहने वाले संत इस दास को ही निवेदन करते थे कि आप कह दो तो बाबा मान लें बाबा बालक की हट को स्वीकार कर लेते थे मिशन में थे बाबा

दास दर्शन करने गया मिशन में भी थे ब्रिज हेल्थ केयर में भी थे वहां भी दर्शन करने गया मिशन में भी गए तो शरीर संबंध की कोई चर्चा पूज्य बाबा ने न सुनी न की जाते ही वे आनंद में भर गए और उन्होंने कहा कि कुछ सुनाइए

पता नहीं क्या हमारे मन में श्री ठाकुर जी ने श्री जी ने प्रेरणा की तो दास को पूरा कंठस्थ तो नहीं है लेकिन वेणुगीत के कुछ श्लोक वराह ईडम से लेकर कुछ श्लोक कहना जैसे ही गाना शुरू किया बाबा के श्रीअंग में तत्काल अष्ट भावों का इतनी तीव्रता से उदय हुआ कि हम उसका वाणी से वर्णन नहीं कर सकते

संसार में जहां कहीं जिस किसी जीव के द्वारा यद भी स्वयं के सहित जगत का हित हो रहा है उसके मूल में दास की यही समझ में बात आती है कि समर्थ देव का अनुग्रह ही उसके मूल में है पूज्य श्री गौरदास के द्वारा

जो जीव जगत को लाभ मिल रहा है सत्संग का उसके मूल में भी पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा ही बाबा त्याग की तपस्या की भजन की भगवत प्रेम की असंगता की साक्षात प्रतिमूर्ति से साक्षात प्रतिमूर्ति

और कई बातें तो बाबा की ऐसी थी एक बार दास बाबा के चरणों में पहुंचा तो उन्होंने कहा देखो स्वरूप के प्रति निष्ठा अनन्याता का भाव ये तो ठीक है ये खराब नहीं है

उदाहरण बाबा ने जामंत जब दास जाता तो कोई न कोई भागवत जी की बात जरूर बताते बोले देखो श्री कृष्ण सामने खड़े हैं जामवंत जी के और वो कह रहे हैं कि यशेष दुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षई वर्तमान दिश क्षुभित नकृतिमिंग लोभि सेतु कृतस्व उज्जवलिता चलंका रक्षसिरांसी भूपेतु ऋषु क्षता

जामबंत जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान गया आपने तनक भ्रकुटी टेढ़ी कर दी तो समुद्र का जल खोलने लग गया समुद्र शुद्ध हो गया आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया राक्षसों के मस्तक कट कट करके गिरने लगे आप वही मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी है। हैं श्री कृष्ण सामने खड़े हैं

पर रूपा शक्ति इतनी अद्भुत है कि चतुर्भुज द्वारकाधीश के रूप में चतुर्भुज द्वारकाधीश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं धनुष वाण धारी श्री राम जी दिखाई पड़ रहे हैं बोले तो ये तो अच्छी बात है लेकिन भगवत अपराध और भागवत अपराध ये पूज्य बाबा के शब्द हैं यह इतने सूक्ष्म हैं कि कई बार साधकों को पता नहीं चलता और यह अपराध बनते रहते हैं

और इसीलिए जहा उन्हें स्थित होना चाहिए वहा प्रायः स्थित नहीं हो पाते तो उस क्रम में भगवान बाबा ने एक बात कही बोले तो हम लोग वृंदावन की महिमा स्वीकार करते हैं ब्रज महिमा स्वीकार करते हैं ये नित्य गोलोक धाम है और नित्य गोलोक धाम जो

त्रिपाद विभूति वाला है उससे भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें सौलभ है लेकिन ये बाबा के शब्द हैं बोले हम वृंदावन को सर्वोपरि माने पर अयोध्या चित्रकूट को कम माने तो इतने से ही धाम के प्रति अपराध बन जाएगा हम श्यामा श्याम को बहुत अधिक माने सीताराम जी के प्रति थोड़ा भी

यद किंचित भी न्यूनता का भाव होगा तो ये भगवान के प्रति अपराध बन जाएगा और इसी प्रकार से समस्त सभी संप्रदायों के जो वैष्णव हैं उनके प्रति भी एक भाव तो न तो धाम के प्रति द्वैत भाव न ना नाम के प्रति द्वैत भाव न स्वरूप के प्रति न लीला के प्रति और न उनके उपासक भक्तों के प्रति

ये भगवत भागवत अपराध इससे बच करके यदि भजन करे तो बोले बहुत जल्दी लाभ मिलता है और बाबा की दीनता तो ऐसी अद्भुत थी वो कहते थे कि हम लोग क्या स्वाद लेंगे प्रेम का भक्ति का वो तो भर भर के थाल तो जीमा है आचार्यों ने और उनकी पत्तल जो बाहर फेंकी गई है जूठी पत्तल उस पत्तल को चाटने वाले हम सब कुत्ता है ऐसा बोलते थे ना बाबा

बाबा कहते थे आचार्यों ने स्वाद लिया है और वो पत्तल बाहर फेंकी गई है भीतर तो हमारे जाने का अधिकार नहीं है तो हम श्वान की तरह उसके कण शीत के कण बटोर करके खाते हैं ऐसी पूज्य बाबा की दीनता थी स्वास्थ्य संबंधी बात जो आपने कही आपका भाव है उसको

न मानने की तो कोई बात ही नहीं है बाकी भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य करते हैं आपकी वाणी से हम वैष्णव हो जाएं, आपकी वाणी से हम साधु हो जाएं, भक्त हो जाएं, तो बात अलग है वस्तुतः न तो साधुता है न वैष्णवता है न भक्ति है कुछ नहीं है

गुरुजनों ने कृपा करके जो भगवत स्वरूप प्रदान किया है उसको धारण कर लेते हैं पेट भरने के लिए ही सही पर धारण कर लेते हैं बस इतनी सी बात है ज्यादातर लोगों को हम हमारा शरीर अस्वस्थ है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भजन पाठ में लगाने का कार्य आपकी वाणी ने ही किया बहुत से लोगों ने हमसे कहा

हमको तो पता ही नहीं था आपका संदेश आया तब पता चला बहुत से लोगों ने ऐसा कहा आप सबके सौहार्द के लिए हम आप सबके कृतज्ञ हैं आप सबका वंदन करते हैं बस प्रार्थना यह करते हैं कि ऐसी कृपा करें आप सब शरीर तो शरीर है बाकी ऐसी कृपा करें कि हमारी

मन की वृत्ति जहाँ लगनी चाहिए वहाँ निरंतर लगी रहे गुरु संतों के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे ऐसी कृपा आप सब करें बस इतनी ही प्रार्थना है बाकी हनुमान जी महाराज की उपासना इस माध्यम से हुई हनुमान जी हम सब पर, हम सब पर कृपा करें भगवान के चरणों का प्रेम

हम सबको प्रदान करें एक बात हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे यहाँ वृन्दावन में एक बहुत प्राचीन संस्था है श्री हनुमत रामायण समिति जो 50 वर्ष तो अपनी पूर्ण कर चुकी है संस्था बहुत

पुरानी संए कुछ समय महाराज जी भी उसके अध्यक्ष रहे तो मंगलवार से यह सत्संग सभा भी होती रही है महीने का एक मंगलवार तो बारह जगहों पे बदल बदल के और वार्षिक उत्सव हनुमान जयंती का होता है आज भी होता है शोभा यात्रा निकलती है चैत्र में वो लोग उत्सव मनाते हैं चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती का उत्सव मनाते हैं

तो एक उत्सव में महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी हनुमान चालीसा का पाठ तो सब वैष्णो मात्र को करना ही चाहिए पर एक जो विशेष बात महाराज जी ने हनुमान चालीसा के पाठ के संबंध में कही थी वो हम केवल निवेदन करना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी ने कहा कि हनुमान चालीसा में लिखा है साधु संत के तुम

असुर निकंदन राम दुलारे। तो महाराज जी ने कहा इसका अर्थ है कि साधुता और संतत्व आ जाए तो हनुमान जी की ज्यूती है राम जी ने उनको यह सेवा प्रदान की है कि जो साधु है संत है उनकी रक्षा तुम्हें करनी है और उनके कार्य में जो बाधा करने वाले असुर हैं उनका निकंदन करना उनका निग्रह करना है

ये सेवा हनुमान जी की है तो महाराज जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हनुमान जी कृपा करें रघुनाथ जी कृपा करें हम लोगों में साधुता और संतत्व तो आ जाए तो बिना हनुमान चालीसा पाठ के भी हनुमान जी रक्षा करेंगे और बोले हनुमान चालीसा का तो हम पाठ करें और असुरता हमारे भीतर भरी भई भी हो महाराज जी के शब्द हैं असुरता आस, आसुरी संस्कार हमारे भीतर हो

तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी हनुमान जी रक्षा करने नहीं आएंगे। इसलिए संतत्व साधुता हम सब में आनी चाहिए और ये भगवान के अनुग्रह से ही संभव है नाभाजी का बहुत बड़ा उपकार इस जीव जगत के ऊपर है उन्होंने भक्तमाल जैसा दिव्य सदग्रंथ हम सबको प्रदान किया

यह बात जो लोग भरतमाल का आस नहीं, नहीं नहीं इसको ऐसे कर ले अरे सीताराम अरे इसको गद्दी को ऐसे कर दो नहीं नहीं आपको नीचे बैठे क्या कह रहे थे

हा भक्तमाल का जो आश्रय नहीं लिए हुए हैं उन्हें भले ही अतिशयोक्ति लगती हो कि जलो रहे दूर रहे बिमुता पूर हियो हो चूर चूर नए कि श्रवण लगाए हैं उन्हें भले ही इसमें अतिशयोक्ति लगती हो अथवा इस पंक्ति में अतिशयोक्ति लगती हो

कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है श्री प्रियादास जी महाराज की उक्ति ऐसा उनको लगता हो लेकिन भक्तमाल का आश्रय लेने वालों को ये सब पंक्तियाँ यथार्थ में समझ में आ जाती हैं कि बिना भक्तमाल के आश्रय के हरिगुरु संतों के प्रति भक्ति का प्रकाश संभव ही नहीं हमको तो बार बार ऐसा लगता है

कि हम सब जीवों को भगवत भागवत अपराध से बचाने के लिए ही गोस्वामी जी ने यह प्रसाद नाभा गोस्वामी जी ने यह प्रसाद हम सबको प्रदान किया है और श्री भक्तमाल की इतनी सुंदर कथा श्री गौरदासी करते हैं नाभाजी के सिद्धांत के अनुरूप प्रियादासी की भरतीबोधनी टीका के भाव के सर्वथा अनुरूप

ऐसी अद्भुत कथा कहते हैं कि ये निश्चित ही हम सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है श्री गौरांग चरित्र भी ऐसा ही अद्भुत कहते हैं भक्तमाल की कथा तो अद्भुत कहते ही हैं और जब श्री सीताराम जी के विवाह का प्रसंग आप कहते हैं श्री राम जी की मधुर लीलाओं को कहते हैं

तो ऐसे लगता है कि पूज्य बक्सर वाले मामाजी महाराज आकर इनके भीतर बैठ गए बहुत सुंदर सभी पद और उनके भावों को अत्यंत भावपूर्वक स्मरण करते हैं भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है आज हमें उपस्थित होने में विलंब हो गया अधिक विलंब हो गया

और उस विलम्ब का पश्चाताप भी हो रहा था लगभग चार बजे तो हम आई जाते थे लेकिन आज और अधिक लेट हो गए मध्यान्ह के किसी भी क्रम में थोड़ी देरी होने से फिर सब देरी हो जाती है लेकिन आज आपका दर्शन करके और पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन करके मन बहुत आह्लादित है तुलसी अर्चन भी होता है

और पूज्य महाराज जी को ऊपर दर्शन भी कराना है इस बात थोड़े सा ही सत्संग करके हम लोग विराम करेंगे आर्य जल हरिओ सक्ष श्रीमते

रामचंद्राय नमः नमः ओम स्वादित चंद्राय नम ओ नम परमहंसास्वादितमलचिन्मकजनमानतायचंद्रा

वदने लक्षसी ये हृदय संवृत्म विस्वर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष

श्री परमधाम परम जगद्धा नमा नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेय नमो ब्रह्मसुखाभ्य पवितो नमो नमः प्रहलाद नारद पराशरकुंडरीक

रीशत सुखसौनकालजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यागवता कल्पतरुभ्यंधुभ्य चतिवेभ्य

वैष्णवेद्यो नमो नम श्री सीता सरंभा मध्यमाचार्यपर्यता वंदे गुर परंपरा स्वर्नामसा रंदसा

मंगला नाम चकर्ता वंदे वाणी विनायक श्री सीताुग्राम पुण्यण वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ गिराथ जलबीचि कहियत भिन्न न भिन्न

बंदौ सीता पद जिन ही परम प्रिय किन्या मांडवी उर्मिला वरवा चार सुवन चारो रतन तुलसी करत प्रणाम बंदौ तुलसी के चरण जिनकी समुद्र कल सुद्र गूढ़तल्यो प्रगतौ सप्तहाज

गुरु पद कंज कृपा रूप हरि महामोहतम कुंड जा सुवचन रविकर निकर प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जाहृदय आगार वसं राम धर कुंड इंदु समे कुमारमण करुणा

जाहि दीन परृपा मर्दनमयनो श्री राम जय राम

जय जय जय श्रीराधे जय जय श्री सीता हर अर, हर कमादे निताई गौर हरि नितई गौर हरि हरिशरण

ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहार बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की महत्पुरुषों की वैष्णवों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में चातुर्मा महोत्सव के क्रम में प्रातः काल श्री गौराग लीला के माध्यम से एवं अपराह काल में श्री राम कथा के

माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में विराजमान होकर श्रवण करने का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सभी पूज्य महत्पुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हुए हम जो प्रतिदिन पांच दोहा मान है मानस का हम लोग बोलते हैं इसके बाद थोड़ी सी चर्चा

तो पांच दोहा मानस जी के हम लोग हैं। कल दोहा क्रमांक 180 तक हो चुका है में। उसके आगे आज कहना है कुछ नई प्रतियां आई हैं धनंजय दास जी रामचरित मानस की ऊपर रखी हैं।

खुलिया कामरू पजा

शिवरी हिज पावन बहु सुंदर वना इंद्र जी तप को सुखायो सो सब जन पे लय करी रयो तो कह में जिन कहो आय सुनि जिन कर कर सुनाओ जो कीना

म रूप जब पास चरण कर देव असुर परितासी करा

सबने सुनिय नबेद पुराणा सबने सुनिय वेद पुराना। जब जोग विरागा तब मन भागा जबन सुनती है

में अतिथि खल बहु चोर जुआरा धन पर

मन धीर कहबीर पद सुमरो जानत जन की कीर्ति प्रभु भंज ही दारूणे सूर सब करही विचार

राम जी

बाल चरित्र चल रहे थे संक्षेप में उनका स्मरण किया गया गोस्वामी जी कहते हैं बाल चरित्र अति सरल सुहाए शारद शेष श्भुश्रुति गाए भगवान के बाल चरित्र अत्यंत सरल हैं और अत्यंत सुंदर हैं सुहावने हैं

बालक प्राय सरल होता है और बाल्यावस्था में तो सभी सरल होते हैं और राम जी की सरलता तो ऐसी है कि संपूर्ण जीवन में सरल स्वभाव सुवत छल बड़ी सरलता है श्री इसी रघुराजी फिर उन अति सरल श्री राम जी के अति सरल बाल चरित्र का तो कहने क्या है

भगवती सरस्वती ने भगवान शेष ने भगवान शिव ने और वेद की ऋचाओं ने भगवान के मंगलमय चरित्रों को गाया है शुष्क ज्ञान मार्गी वो

बहुत अधिक महत्व बाल लीलाओं को नहीं देते न राम जी की न श्री कृष्ण की कहते भैया उन्होंने जो कुछ उपदेश किया हो तत्व चर्चा की हो उसकी चर्चा करो नाम नहीं लेंगे हम जूनागढ़ में एक महानुभाव ने गीता जी की मोटी मोटी कई टीकाए हमको दी

और कहा कि आप अपने प्रवचन में इसके ऊपर भी कुछ कहिए। तो कई खंड थे बड़ी विस्तृत का थी और हमने अपने मस्तक के निकट रख लिए तो पहला खंड जब देखा उसका उसमें उस विद्वान लेखक की भूमिका

थोड़ी सी देखने का अवसर मिला तो भूमिका को देखते ही हमने सब को थी अलग विराजमान कर दी और वे सज्जन आए तो मैंने कहा आप इनको ले जाइए हमने देख लिया क्यों हमने कहा हम इस क्रम से कुछ कह नहीं सकते हैं, क्यों हमने कही हम लोग सबसे पहले ये स्वीकार करते हैं कि एते चांद कलह पुरशा भगवान स्वयं

और आप तो इसमें जो कुछ लिखा है उससे तो प्रमाणित होता है कि गीता के व्याख्याता कृष्ण बिल्कुल अलग हैं और उनका ब्रज लीला से या रास लीला से या गोपियों से कोई लेना देना नहीं है ये सब केवल भावुक लोगों के मन की कल्पना मात्र है ऐसा लिखा था मैंने योगेश्वर कृष्ण

और लेखक ने यहाँ तक लिखा था कि वह ईश्वरत्व तो, तो आप में भी विद्यमान है आप उसको जागृत कीजिए तो आप भी वही हैं, आपके भीतर ही कृष्ण है और आपके भीतर ही अर्जुन है और बड़े प्रसिद्ध हैं वो पूरे क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा गीता जी के ऊपर बहुत बड़ा अब तो वो नहीं है लेकिन उनका बहुत बड़ा चलता है गीता जी के ऊपर

अब ठाकुर जी को ही अलग कर दो ऐसी तो गीता की चर्चा से हम लोगों को कहने सुनने से लाभ क्या है कोई लाभ नहीं तो बाल चरित्र अमान्य उनकी दृष्टि में क्योंकि केवल शुष्क विचार ही है और कुछ नहीं है और गोस्वामी जी ऐसे जो विप्रतिपन्न मती वाले हैं

जो विपरीत मती वाले हैं उनके सुहृद बनकर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिन कर मन इन सन नहीं रांचित किए विधाता हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान की अत्यंत सरल सुहावनी सुखद शुभद

बाल लीलाओं में जिसका अनुराग नहीं हुआ मानो विधाता ने उन मनुष्यों को सर्वथा भाग्यहीन ही बनाए भाग्य से वंचित कर दिया शोभित कर नवनीत लिए इस पद में सूर्यदास जी कहते हैं

कि यदि ऐसे बालकृष्ण प्रभु से प्रेम नहीं है तो कल्प जिए। माने एक कल्प की आयु कितनी होती सौ कल्प की आयु तक भी कोई जीवित रहे पर ऐसी बालकृष्ण की छवि घुटरुन चलत ऋण तनु मंडित मुखद अध गोरोन को तिलक दिए

ऐसे ठाकुर जी की बाल छवि हृदय में नहीं आ रही है और सौ कल्प की आयु किसी को प्राप्त हो जाए तो उस आयु का क्या है तेजन वंचित किए विधाता विधाता ने उनको भाग्य से वंचित कर दिया सौभाग्य से वंचित कर दिया भारत जी हम कहा तक कहें जो

तत्व ज्ञान प्राप्त करके विमुक्त हो चुके हैं जीवन मुक्त हो चुके हैं उनका भी जीवन सफल सार्थक भगवत प्रेम से होता है इस बात को परम भक्तिमती श्री कुंती माता ने कहा है वे कहती हैं, हे श्री कृष्ण आपका अवतार किस लिए हुआ कुंती माता कहती हैं, तथा परमहंसा मुनीनाम अमलात्मनाम

भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम अमलात्मा विमलात्मा आत्माराम आत्मकाम पूर्णकाम परम निष्काम ब्रह्मानंद सिंधु में डूबे रहने वाले उन तत्व ज्ञानियों के हृदय में भी भक्त योग की प्रतिष्ठा करने के लिए आपका उत्साह हो गया हम लोगों की इंद्रियां

रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो जागतिक हैं, उनकी ओर प्रवृत्त होती है विषयी जीव है तो चलो यद्यपि इंद्रियों की उनमें उन विषयों में प्रवृत्त होने में उनका आस्वादन करने में सार्थकता नहीं है लेकिन फिर भी चलो कथनचित हम मान लेते हैं कि चलो हमारी आँख नाक कान सब काम में आ गए

रूप रसगंध शब्द स्पर्श के आस्वादन से हमारे काम में आ गए चरितार्थ हो गए उनका फल हमको मिल गया अब जो इस प्रकार के महापुरुष हैं, जो देहेन्द्रिय आदि से ऊपर उठ गए हैं, स्वरूप में जिनकी आत्म स्वरूप में जिनकी स्थिति हो चुकी है ऐसे जो परमहंस अमलात्मा महात्मा हैं, अब उनकी इंद्रियां

ना तो लौकिक और ना ही पारलौकिक रूप रस, गंध, शब्द स्पर्श की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगी आंख के साथ मन होगा तब ना आंख रूप को देखेगी आंख के साथ कान होगा तब ना कान शब्द को सुनेगा अब मन आंतरेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच ज्ञानेन्द्रीय और पंच कर्मेंद्रीय उन सब से वो ऊपर उठ चुके हैं

तो ऐसी स्थिति में उनका मन बुद्धि कहीं जाने वाला नहीं उनकी इंद्रियां कहीं जाने वाली नहीं तो अब उनको तो शरीर धारण करने का क्या फल मिला हम लोगों ने कम से कम संसार के रूपसगंध शब्द स्पर्श का तो अनुभव किया उन्होंने संसार का भी नहीं किया ऊपर का भी उनको चाहिए नहीं नीचे का भी उन्होंने लिया नहीं तो उनको आंख नाक कान हाथ पैर आदि होने का क्या फल मिला

तो कुंती माता कहती ऐसे महात्माओं की आंख भी आपके दर्शन के लिए ललचा जाए सुखदेव जी की कोटि के महात्मा तनकादिकों की कोटि के महात्मा है? श्री कृष्ण का रूप श्री कृष्ण की गंध श्री कृष्ण का रस श्री कृष्ण का शब्द श्री कृष्ण का अत्यंत मंजुल स्पर्श तो ये प्राप्त करके वे अमलात्मा बिमलात्मा परमहंस भी

उन्हें देह धारण करने का फल मिल जाए उनको इंद्रियों का फल मिल जाए क्योंकि गोपियाँ कह रही हैं अक्षण वताम फलमिदम न परम विदा सख्य पशु ननु विवे सै तोय वक्तु वेणु जुष्टम यही निपीट मनुरक्त कटाक्ष यही एकमात्र फल तो भगवान रामजी की बाल लीला भगवान बालकृष्ण की बाल लीला

इसमें यदि मन नहीं लगा इसमें स्वाद नहीं आया और आप कहने लगे अरे ये क्या बच्चों की लीला कि मैं तो बंदर लूंगा लम्बी पूछवाला कौशल्या जी के लाला मचल गए लो पर की ये दशा कर रहे हो छोटे से बाल कृष्ण कहते हैं, मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे दुल्हीन छोटी सी ले

ये ब्रह्म की क्या दशा कर रखी है लोगों ने ऐसा यदि आपके मन में आता है तो तेजन वंचित किए विधाता विधाता ने आपके आपको आपके भाग्य से वंचित कर दिया अब भय कुमार जब ही तब भ्राता दीन जने वो गुरु की तुम

यज्ञोपवीत संस्कार एक बहुत आवश्यक संस्कार है यद्यपि कुमार अवस्था पांच वर्ष की आयु तक की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं और छठे वर्ष की आयु जब आरंभ होती है तो उसको पौगंड अवस्था कहते हैं उसको पौगंड कहते हैं और उसके बाद कुमार के बाद पौगंड और पौगंड के बाद किशोर

शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए लिखा है कि गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित वेद का वचन है गर्भ से अष्टम अर्थात जन्म से सप्तम वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवित संस्कार हो जाना चाहिए एक विधि है

11 वर्ष की आयु में जन्म से माने 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय कुमार का हो जाना चाहिए 12 वर्ष की आयु में वैश्य कुमार का ये गोप संस्कार हो जाना चाहिए ये सामान्य विधि पर विशिष्ट विधि आई है पुराणों में भी और स्मृतियों में भी विशिष्ट विधि आई है कि ब्राह्मण में ब्रह्मतेज की प्रतिष्ठा की कामना हो

विशेष ज्ञान को प्रतिष्ठापित करने की इच्छा हो तो पंच वर्षम ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु पंच वर्षम ब्राह्मणम एव उपनयीत ब्रह्म तेज की कामना हो तो पांच वर्ष के विप्र बालक का यज्ञोपवित्र संस्कार हो जाना चाहिए और यदि क्षत्रिय में विशेष बलाधान की इच्छा हो वो क्षत्रियों में विशेष

बलवान शौर्यान शक्तिमान हो ऐसी इच्छा हो तो क्षत्री कुमार की छठे वर्ष की आयु में यज्ञोपवित संस्कार हो जाना चाहिए और ये गौ ब्राह्मण का विशेष भक्त हो और इतना धनाढ़ हो कि उन्मुक्त हाथ से और गौ ब्राह्मण की सेवा कर सके ऐसी कामना यदि किसी वैश्य के मन में हो

तो वैश्य बालक का यज्ञोपवीत संस्कार वो सात वर्ष की या आठ वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए ये भी है। धन की प्रतिष्ठा की कामना हो धन प्रतिष्ठा की तो इस आयु में वैश्य बालक का तो भगवान श्री राम का जो यज्ञोपवीत है भय कुमार जब ही पितु सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता

इसका मतलब है कि छठे वर्ष की आयु राम जी पांच साल के पूरे हुए छठे साल में लगे नहीं कि दीन जने वो गुरु की तुम कृष्णा कृष्णावतार में भगवान का यज्ञोपवित्र संस्कार मथुरा में जाकर होता है ब्रज में नहीं होता है मथुरा में गर्गाचार्य जी यज्ञोपवित्र संस्कार कराते हैं

अब उस समय भगवान की आयु क्या है पूरे ग्यारह साल के नहीं है भगवान पूरे ग्यारह वर्ष के नहीं हुए हैं दस वर्ष और कुछ महीने हो गए हैं भगवान के और तब भगवान का यज्ञोपवित संस्कार हुआ और उस संस्कार को संस्कार का अतिक्रमण का काल माना गया बसदेव जी ने कहा गर्ग जी से

कि भगवान विपरीत परिस्थितियों के कारण बालकों का समय से यज्ञोपवीत नहीं हो पाया चलो आप जनेऊ करा दीजिए और यहाँ भगवान का छठे वर्ष की आयु में ही यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ दीन जनेऊ किसने दिया जनेऊ गुरु गुरुदेव ही यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं और गायत्री का उपदेश भी गुरुदेव ही करते हैं और पिता माता की भी भूमिका होती है

दीन जनेऊ गुरु पितु माता गुरु पितु माता ने जनेऊ दिया वैसे बाल लीलाओं बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भी हैं पर एक पद इतना सुंदर है पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का है

जय जय श्री गीता राम बहुत सुंदर श्री राम जय

पद है लेकिन बड़ा अच्छा पद यज्ञोपवी संस्कार में मुंडन होता दो बार मुंडन होता है एक तो गर्भ के केशों का मुंडन होता है वो चोटी रखाने के लिए होता है वर्तमान समय में पूरे केश मुंडन कर देते वो ठीक नहीं है शास्त्रीय नहीं है शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि गर्भ के केश ही शिखा के रूप में छोड़े जाते हैं आजकल पूरा मुंडन कर देते हैं उसको एकदम मुसलमान बना देते हैं

छोटी छोटी बिल्कुल नहीं रखते हैं ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए शिखा रखनी चाहिए और फिर जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो फिर एक बार मुंडन होता है बपन होता भद्र होता है तो कुछ बक्तर वाले मामा जी ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है नौवा के धन्य भय भाग हो

नवा के धन्य भय भागो यजमान मिले राम जी के

लिए शंकर जिनके लिए शंकर भे मदारी जिनके लिए शंकर भे मदारी जिनके लिए शंकर भे मदारी जिनके लिए शंकर भे मदारी लो मत के शिष्य भय साग हो

यजमान मिले राम मान लोमस के शिष्य हो यजमान मिले राम जी शंकर जी को जिनके दर्शन के लिए मदारी बनना पड़ा महर्षि लोमस के शिष्य उनको काग हुई बनना पड़ा कौआ बनना पड़ा जिनके कृपा प्राप्ति के लिए जिनके दर्शन के लिए और आज वह उनके मस्तक को

शरीर जी के जल से सिंचन करके और मुंडन कर रहा है जाहित जाहित जतन करत योगी मुनि जाहित जतन करते योगी मुनि जाहित जतन करत योगी मुनि जाहित जतन करते योगी मुनि

संयम नियम जप जागो हाँ संयम नियम जप जागो यजमान मिले राम के धन्य भरे

करत वशिष्ठ मुनि ही करत वशिष्ठ मुनि सकल मोक्ष सुख त्याग हो यजमान

प्रभु को मुंडन करत वाही प्रभु को चूड़ा करत करत वाही प्रभु को चूड़ा करत वाही प्रभु को नौआ कुमी अनुराग हो यजमा

मगी अनुराग हो यजमान मिले राम जी नौआ मगी अनुराग हो यजमान मिले राम जी नौआ के धन्य भय भाग हो यजमान यज मिले राम जी नौआ के धन्य भय भाग हो यजमान मिले राम जी।

नारायण प्रभु, प्रभु सेवा सुख पर नारायण प्रभु सेवा सुख पर नारायण प्रभु सेवा सुख पर नारायण प्रभु सेवा सुख पर बारों कोटी बिराद यजमान

मिले ऐसे सुंदर सुंदर महाराज जी के पद हैं प्रसंग के अनुकूल उपनयन उपमाने होता है समीत नयन वह उपनयन संस्कार जीव को पर ब्रह्मानुभूति के निकट ले जाता है एक भाव

दूसरा भाव है आचार्य के समीप वह जाता है गृह त्याग करता है और फिर गुरुकुल में निवास करता है और प्राचीन गुरुकुल की जो परंपरा है आजकल लोग कहते हैं ना साम्यवाद सच्चा साम्यवाद तो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने गुरुकुल व्यवस्था के द्वारा स्थापित किया था

चक्रवर्ती सम्राट के बालक और एक अत्यंत सामान्य अकिंचन परिवार के बालक दोनों का ही उपनयन संस्कार पूर्वक गुरुकुल वास होता था और दोनों रहते एक जैसी पद्धति से भूमि पर शयन

अपनी व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को पलास दंड अमुक को अमुक दंड अमुक को अमुक दंड धारण करके रहते सब उसी पद्धति से ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटा है तो उनको जंगल में लकड़ी काटने न जाना पड़े उनको गैया चराने न जाना पड़े वहां कोई भेदभाव नहीं था ये व्यवस्था नहीं थी

के वर्ष के इतने लाख रुपए तुम दोगे तब फीस होती नहीं बहुत बड़ी बड़ी फीस ऐसी व्यवस्था नहीं थी यही थी भारतीय शिक्षा की सनातन धर्म के सर्वथा अनुरूप व्यवस्था शिक्षा महंगी नहीं थी महंगी नहीं थी शिक्षा और

उन बालकों को क्या कहते नद्योगिक शिक्षा उनको इस प्रकार से उनके चरित्र का जीवन का गठन किया जाता था निर्माण किया जाता था कि वे रस्सी बनाने से लेकर लकड़ी के काम से लेकर लोहे के काम कारीगरी के काम से लेकर कोई ऐसा व्यवहारिक जीवन का कार्य नहीं होता था कला नहीं होती थी जिसकी वे शिक्षा वहां प्राप्त न कर सकते

सब कुछ शिक्षा उनको प्रदान की जाती थी ऐसा तो था ही नहीं स्नातक होने के बाद वो घर में आवे और फिर भूखा मर जाए ऐसा नहीं था इतना योग्य बनाकर उसको कर्मठ बनाकर उसको भेजा जाता था अब शिक्षा की व्यवस्था खराब हो गई हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक सखा थे

महाराज जी के प्रति वो गुरुभाव रखते थे यद्यपि आयु में महाराज जी से बड़े थे पर महाराज जी उनको अपना सखा ही मानते थे गोवर्धन में श्री हरदेव मंदिर के गोस्वामी जी परम श्रद्धे पूज्य श्री किशनलाल जी गोस्वामी श्री किशनलाल जी महाराज जी से आयु में बड़े थे और महाराज जी उनको अपना सखा मित्र मानते थे

और वो महाराज जी को गुरुवत आदर भाव महाराज जी के प्रति रखते थे महाराज जी तो सख्य भाव ही रखते थे कहते भैया ये सब ब्रजवासी हैं ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है तो उनका गुरु तो कोई नहीं हो सकता है और गोस्वामी थे वो ज्यादातर महाराज जी के निकट रहते थे लक्ष्मण मंदिर में गोवर्धन में हमने उनका खूब दर्शन किया

तो गिरराजी में मोटे मोटे दाने की चनोरी बड़े बाजार में मिलती है मोटे दाने की इलायची दाना मोटा वाला तो लक्ष्मण जी को भोग लगता आता तो वो गोसाई जी मिश्री और चनौरी उजवासी छोटे छोटे बालक उनको नेताजी कहते नेताजी नेताजी प्रसाद जो प्रसाद जो तो सबको वो चनोरी और मिश्री देते और कीर्तन कराते थोड़ी देर

छोटी छोटी बालकों के और फिर कहते कि देखो भाई अब तुमने हमको नेता बना दिया है तो अब हमारा शासन आएगा तो हमारा शासन आएगा तो तुम सबको क्या मिलेगा हम शासक बनेंगे हमारा शासन आएगा तो तुम लोगों को क्या मिलेगा तो उन्होंने बच्चों को सिखा रखा था गुसाई जी ने

मुफ्त पढ़ाई बच्चे कहते मुफ्त पढ़ाई माने पढ़ने में फीस नहीं लगेगी मुफ्त फड़ा पढ़ाई और मुफ्त दवाई कोई बीमार हो जाएगा तो उसको पैसा नहीं लगेगा फ्री इलाज होगा मुफ्त पढ़ाई मुफ्त दवाई और तीसरी बात कहते थे मुफ्त लुगाई

मैंने किसी के विवाह में खर्च नहीं होगा कि दहेज जितना देना ही पड़ेगा मुफ्त पढाई मुफ्त दवाई और मुफ्त लुगाई और चौथी बात कहते थे मुफ्त मिठाई देखो तुम लोगों को हम रोज मिठाई देते हैं कुछ लेते हैं तुमसे नहीं नहीं नहीं नेताजी कुछ नहीं लेते आप कुछ नहीं लेते इस बच्चों से खेलते थे तो मुफत मिठाई तो ये

लक्ष्मण महाराज जी देख के बड़े खुश होते थे ये सब लीला देखे दस बीस बच्चे इकट्ठे है जाते और यही उनसे कीर्तन के बाद यही बोलवाते मुफ्त पढ़ाई मुफ्त दवाई मुफ्त मिठाई और मुफ्त लुगाई जब हमारा शासन होगा तो ऐसा ही होगा तो महाराज जी कहते थे कि गुसाई भी भरे ही विनोद में कहते थे लेकिन वस्तुता भारतीय सनातन व्यवस्था जो है

प्रशासन की वो यही थी हमारे यहां शिक्षा भी अमीर गरीब सबको एक जैसी शिक्षा प्राप्त राजकुमार को ही शिक्षा प्राप्त थी श्रीकृष्ण उसी विद्यालय में पढ़ते थे और परम अकिंचन विप्र सुदामा जी भी उसी विद्यालय में पढ़ते अलग अलग व्यवस्था नहीं थी एक जैसी व्यवस्था मुफ्त पढ़ाई मुफ्त दवाई

औषधियां भी मुफ्त ही थी गुरुकुल में विद्यार्थी रहते थे तो आचार्य ही वैध होते थे और औषधिया कहीं से किसी कंपनी से नहीं वहीं से जड़ी बूटी जंगल की इकट्ठी करके उन्हीं से चिकित्सा हो जाती थी मुफ्त होती थी बस खाली लाना है और देना है मिठाई भी मुफ्त थी क्योंकि मधुरता का मिठाई का मूल है गाय

और प्रत्येक गुरुकुलों में बड़ी बड़ी गौशालाएं हुआ करती थी बड़े बड़े गोष्ठ हुआ करते थे ब्रह्मचारी उनको चलाते थे तो उत्सव पर दूध मलाई खीर ये सब बनता ही होगा नहीं बनता होगा उत्सव पर मिठाई बनती होगी मुफत मिठाई और पढ़ लिखने के बाद किसी कन्या के पिता पर दबाव नहीं दिया जाता था वो अपने भाव से कन्या का जितना हक बनता है

उतना वह अपनी प्रसन्नता से दहेज में देता था बाकी कोई मांग जांच नहीं थी तो विवाह भी शुल्क रहे था ये बात तो इस प्रकार से भगवान गुरुकुल में गए वहां माताओं को बड़ी पीड़ा है यद्यपि पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे

की कि माताएं किसी न किसी बहाने से कभी कौशल्या जी कभी केकई जी कभी सुमित्रा जी वो वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंची जाते थे और तो बहाना कुछ भी हो पर मूल बात यही थी कि चारों लाल जी का दर्शन करना कोई बाहर की बात तो अयोध्या जी में ही वशिष्ठ जी का आश्रम आज भी अयोध्या में वशिष्ठ कुंड जहाँ वशिष्ठ जी विराजते थे तो वही

तो जाने में कितना समय लगता जाकर माताएं किसी न किसी बहाने से लाल जी का दर्शन करने पहुँचती और किसी न किसी जिज्ञासा का बहाना लेकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी भी प्रायः प्रतिदिन पहुँच ही जाते थे जिसमें चारों लाल जी का उनको दर्शन हो जाए एक बार उनको अपने हृदय से लगा लेवे।

लेकिन इतना विराह भी माताओं को सही नहीं था इसलिए भक्तवांछा कल्प तरु श्री रघुनाथ जी ने बहुत थोड़े समय में ही छह अंगों के सहित संपूर्ण वेदों का अधिगम कर लिया स्वाध्याय कर लिया और यह चौपाई बहुत प्रसिद्ध चौपाई है गुरु ग्रह पढ़न पढ़ूरा

काल विद्या

पूर्ण कर ली सरकार 11 वर्ष के पूर्ण हो गए और 12वें वर्ष में राम जी ने प्रवेश किया और संपूर्ण शास्त्रों के निष्णात विद्वान हो गए षडंग वेद के विद्वान हो गए वेदांग सहित गांधर्वे त महर्षि वाल्मीकि कहते हैं गांधर्व में

माने गायन वादन और नृत्य कला में तो राम जी विशारद हो गए बहुत श्रेष्ठ हो गए गाने बजाने नाचने में तीनों में राम जी अनुपम है अद्भुत है भगवान श्री राम जब शिक्षा पूर्ण हुई तो समावर्तन समावर्तन संस्कार हुआ श्री गोस्वामी जी कहते हैं

जिनके श्वास से वेद प्रकट होता हो वे गुरुकुल में जाकर के पढ़ें, यह तो कौतुक ही है वस्तुतः लोक शिक्षण के लिए ही भगवान लीलाएं करते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्म सूत्र है भगवान लोक शिक्षण के लिए भी बहुत से कार्य करते हैं यसे निश्वसितम वेदा

ब्रह्मांड अंच कलेवरम भगवान का श्वासक वेद है और ये ब्रह्मांड ही भगवान का कलेवर है इसलिए वेदों को हमारे यहाँ अनादि और अपौरुषेय माना जाता है परमात्मा की भी कृति वेद नहीं है यही सनातन धर्म की विचार परमात्मा की भी रचना नहीं है वेद वेद किसी की रचना नहीं है क्यों यश निश्वसितम वेद परमात्मा का श्वास वेद है

तो श्वास की रचना नहीं कोई करता है वो तो स्वाभाविक है इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जाति सहज श्वास श्वास सहज होती है हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या श्वास की सृष्टि करते हैं क्या श्वास की रचना करते हैं क्या जैसे श्वास की प्रक्रिया सहज है ऐसे ही भगवान के श्वास प्रश्वास से जो वेद प्रकट होते हैं उनका प्राकट्य भी सहज ही है दूसरी बात

हम आपसे पूछें कि आपका स्वासक प्रश्वास कब से है तो आप उत्तर देंगे जब से हम हैं तब से हमारा स्वासक प्रश्वास है अब यही प्रश्न ठाकुर जी से पूछो कि आपका स्वासक प्रश्वास कब से है बोले जब से ठाकुर जी हैं तब से उनका स्वासक प्रश्वास है तो ठाकुर जी कब से हैं बोलो कोई तिथि तारीख है भगवान रामकृष्ण की नारायण की कोई तिथि तारीख है

भगवान सनातन है सच्चिदानंद रूप आय वो सच्चिदानंद स्वरूप है सनातन परमात्मा है इसलिए जब भगवान सनातन है तो उनका श्वास प्रश्वासभूत वेद भी सनातन है और ऐसे भगवान पढ़ रहे हैं केवल हम लोगों को सिखाने के लिए और अब समावर्तन संस्कार हो गया और भगवान श्री राम

लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लाल जी राजमहल में आ गए विद्या विनय निपुण गुण गुणशीला खेल नहीं खेल सकल नरपलीला अब देखो समावर्तन की जो आयु है उस आयु में समावर्तन होता है

तो आयु के अनुसार इतनी गंभीरता आ जाती है 25 वर्ष की आयु में समावर्तन होता है प्राचीन परंपरा के अनुसार तो इतनी समझदारी 25 साल का पूर्ण युवक होता है इतनी समझदारी आ जाती है की वो गली कूचे में जाके खेलता नहीं है पर रामजी इतने जल्दी पढ़ लिख लिए इतने जल्दी उनका समावर्तन हो गया के पढ़ के आने के बाद भी अभी अवधवासियों का बाल लीला देख मन भरा नहीं है

इसलिए ठाकुर जी लौट आने के बाद भी बाल लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं बोले खेल नहीं खेल।, खेल खेल खेलते हैं क्या खेल खेलते हैं? सकल लीला राजाओं की लीला खेलते हैं। राजा बन जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है कोई कोषाध्यक्ष बन जाता है कोई रक्षा विभागाध्यक्ष बन जाता है सबको अलग अलग विभाग दे देते है और फिर

कोई विशिष्ट प्रकरण में न्याय ही राम जी सुनाते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था करते हैं और कैसे हैं ठाकुर जी बोले कर धनुष अति सोहा देख रूप चराचर मोहा अभी बालक ही तो है राम जी ग्यारह वर्ष के कितने होते हैं धनुष बाण लेकर उनकी बड़ी शोभा होती है चराचर उनका रूप देख करके मोहित हो जाता है

जिन भी थीन बिहार ही सब भाई थकित हो ही सब लोग अयोध्या की जिन गलियों में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विचरण करते हैं उनकी मंजुल झाँकी का दर्शन करके अयोध्या के निरनारी ठकित से हो जाते हैं चित्र लिखित से रह जाते हैं ठगे से रह जाते हैं देख करके

और सबका इतना प्रेम है चारों लाल जी से और चारों लाल जी में भी विशेष राम जी से कितना प्रेम है कोसलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राण हूँ प्रिय ला ग

सब कहूँ राम कृपा अयोध्या वासी चाहे बालक हो वृद्ध हो नर हो नारी हो सबको राम जी प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं प्राण हूँ प्रिय सब गहू राम कृपा एक चरित्र पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी कहते थे उस चरित्र को कहकर

हम आज बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई उसको सम्पन्न करेंगे महाराज जी के मुखारविंद से दास ने सुना कि चारों लाल जी अयोध्या तो आ गए हैं समावर्तन के बाद लेकिन एक मनोरथ चक्रवर्ती महाराज का है कि भगवान आ तो गए महल में लेकिन एक भव्य शोभा यात्रा निकलनी चाहिए जिसमें पूरा नगर

एकत्रित होकर के चारों लाल जी का दर्शन भी करें और शरीर जी के तट पर आपने जो कुछ इनको शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी है उसका भी ये बालक प्रदर्शन करें कि अयोध्या की प्रजा यह देख ले कि हमारे होने वाले राजा कैसे होनहार हैं कितने योग्य हैं कितने बलवान हैं तो वशिष्ठ जी के चरणों में प्रस्ताव किया वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया

और बड़ा प्रचार प्रसार हुआ बड़ी भव्य शोभा यात्रा स्वर्णमय रथ पर श्री दशरथ जी महाराज विराजमान हैं और उस इतना विशाल रथ है सोलह अश्व उसमें जुटे हुए कितने घोड़ा सोलह घोड़ा उसमें जुटे हुए हैं, षोडश अश्व युक्त रथ है और स्वर्णमय रथ है मणियों से जटित रथ है उस रथ में उच्चासन पर

श्री गुरु वशिष्ठ बैठे हैं उसके नीचे आसन है विस्तृत आसन है उस पर चारों लाल जी के सहित श्री दशरथ जी बैठे हैं दशरथ जी मध्य में बैठे हैं, उनके दाहिनी ओर श्री राम जी बैठे हैं, और उनके बाईं ओर श्री भरत जी बैठे हैं भरत जी के बाईं ओर शत्रु बैठे हैं और राम जी के दाहनी और श्री लक्ष्मण जी बैठे है

ऐसी झांकी हो रही है और अयोध्या में दोनों राजमार्ग पर बृहस्तम राजमार्ग पर चतुरंगी सेना लगी हुई है गाजे वाजे से भव्य शोभा यात्रा चारों लाल जी की निकल रही है ऐसी ही एक लीला का स्मरण श्री रामानुष संप्रदाय की परंपरा के पूर्वाचार्य चरण आलवार श्री छठकोप जी ने

अपनी सहस्त्र में जो तमिल भाषा का काव्य है सहस्त्र में उन्होंने इसका बड़ा सुंदर स्मरण किया इस लीला का उन्होंने स्मरण किया कि वो भाव राज्य में अयोध्या जी चले गए चारों लाल जी का दर्शन करने के लिए तो दर्शन तो हुआ सुख तो मिला लेकिन उनको दर्शन में बार बार बाधा पड़ने लगी क्यों

तो महाराज चक्रवर्ती महाराज बैठे हैं और वहाँ चमर दोनों ओर से चमर ढुराई जा रही है व्यजन ढुराया जा रहा है मोर पंख मोरछल किया जा रहा है और पुष्प वर्षा हो रही है कभी कभी ताप से बचाने के लिए छत्र को भी आगे कर दिया जाता है लालजी के ऊपर धूप न आ जाए तो दर्शन तो हुआ लेकिन वो सटकोप जी कहते हैं

कि बार बार बाधा पड़ गई दर्शन में तो जब बाधा पड़ी तो मन में बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि पलक परे जो बीच कोट जम जातन लेखे लक्ष्मण में है दर्शन में पलक गिर गए, मानो करोड़ों यम यातना का कष्ट हो गया तो श्री छठकोप जी कहते हैं, हमने कहा चलो भैया अवध लीला का दर्शन हो गया चले ब्रजलीला का दर्शन करे तो यहाँ क्या देखा के बाल कृष्ण प्रभु

गोपी की गोबर की हेल उछवा रहे हैं वहाँ न छत्र है न चमर है न मोरछल है न दंड है गोष्ठ में खड़े हैं गोबर से श्रृंगार हो रहा है गोरज श्री अंग में लगी हुई है तो वे कहते हैं अपने ग्रंथ में कि ठाकुर जी और अधिक सुलभ ब्रज में आकर हो बोलो भक्तवत्सल भगवान वहाँ तो चक्रवर्ती महाराज के कुमार है अब

एक विलक्षण लीला हुई श्री राम जी से आयु में निषाद बालक गुह पांच वर्ष बड़े हैं महाराज जी कहते थे राम जी से उम्र में पांच साल बड़े हैं तो राम जी ग्यारह बारह वर्ष की आयु में आ गए तो वो कितनी उम्र के हुए 16, 17 वर्ष के हुए

तो बचपन से ही जब से राम जी का जन्म हुआ है और उनको जैसे ही बोलना आया है थोड़ा होश आया है कि अपने पिता की गोद में बैठकर राम भद्र जी के चरित्र सुनते हैं तो बार बार व्याकुल होते हैं कि हमको भी राम जी से मिलाओ राम जी का दर्शन कराओ सहज अनुराग है उनका राम जी में स्वाभाविक अनुराग कहते भैया हम लोग तो निषाद है

ऐसे सबका राज महलों में प्रवेश नहीं होता है अभी तो छोटे छोटे बालक है वहाँ कौन हमको घुसने देगा अभी दर्शन नहीं होगा अभी पढ़ने जब बाहर खेलेंगे तब ले चलेंगे पर कोई न कोई बहाने से वो रोक लेते लेकिन अब जब यह बात हो गई कि चारों लाल जी पढ़ लिख महल में आ गए हैं, अब उनकी भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और सबको दर्शन सुलभ होगा

अब जी सबसे मिलेंगे तब हट किया श्री गुह ने और उन्होंने कहा कि नहीं अब तो हम चलेंगे ही चलेंगे दर्शन करने उनके पिता ने कहा ठीक है चलो दर्शन करने चलो तो राजकुमार के लिए क्या लेके चलोगे कुछ उपायन कुछ भेंट लेकर चलना चाहिए तो बालक निषाद गुह ने

एक बांस की खप्सियों की डलिया बनाई जंगल के रंगों से ही उसको रंगा सुसज्जित किया और उसमें बाण बनाए जंगली लोग बनाना जानते बाण बनाए एक बांस की खप्चियों का तरकस बनाया बाण भी बनाए तरकस भी बनाया और अनुमान करते थे कि हम पांच साल बड़े हैं

राम जी हमसे पांच साल छोटे हैं, तो उनके चरण कैसे होंगे उसी अनुमान से अत्यंत सुकोमल रुरु नामक मृग के चर्म की उन्होंने जूती बनाई अपने हाथ से ये जूती सरकार को धारण करावेंगे और भेंट में ये डलिया देंगे जिसमें ये तरकस देंगे ये बाण देंगे और कुछ कंदमूल फल लेके आए थे वो तो ये भेंट करेंगे

अब वो भेंट सामग्री अपने सिर पर लेकर के वो जन समुदाय में बालक गुह खड़े थे जैसे ही रथ सामने आया कि बस उनका प्रेम इतना अधिक उच्छलित हुआ कि उन्हें भूल गया की यहाँ की मर्यादा है राजकुमार की मर्यादा है वो भीड़ को चीरते हुए सीधे रथ के पास जाने लगे रथ की ओर बढ़ने लगे

स्वाभाविक है आज भी प्रधानमंत्री के जहां उनकी यात्रा निकल रही हो वहां कोई हम भी चाहें कि वहां पहुंच जाएं तो नहीं पहुंच सकते हैं भले लोगों को पता है कि इनसे कोई डर नहीं लेकिन नहीं पहुंच सकते हैं जिनका वहां प्रवेश है वो जा सकते हैं तो वहां तो बड़ी व्यवस्था थी तो सिपाही जो थे सैनिक वे बेत्र लेकर

बालक को अनुशास ये अपरिचित बालक काला कलूटा होल जैसा स्वरूप है ये कौन सा आ गया सिर पे डलिया लिए हुए तरी पर ठीक से कपड़े भी नहीं कौन है तो बेत का प्रहार करना चाहते थे पर उन्हें होश ही नहीं था कि मेरी ओर कोई दौड़ रहा है वो तो रामजी के रस की ओर दौड़ रहे थे तो सरकार रामभद्र उठकर खड़े हुए शील सिंधुश्री रघुनाथ जी उठ के खड़े हुए

और उन्होंने खड़े होकर सैनिकों को रोका अब जेष राजकुमार स्वयं रोक रहे हैं तो भला किसकी हिम्मत है शब्द शांत हो गए और बड़े प्रेम से कहा आओ मित्र आओ आओ आओ क्यूँकी रामजी पूर्व भाषी पहले से बोलते हैं और हाथ पकड़ कर के राम जी ने उस बालक को अपने रथ पर चढ़ा लिया रथ रुक गया रथ पर राम जी ने

हाथ से पकड़ के पानी ग्रहण कर लिया राम जी ने हाथ पकड़ लिया ऊपर चढ़ा लिया इतनी कृपा हम तो पहली बार दर्शन कर रहे हैं और इन्होंने हमसे इतना प्रेमयुक्त व्यवहार किया तो अपना तन मन सर्वस्व राम जी के चरणों में बालक गुह ने समर्पित कर दिया राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा मित्रवर

तुम हमारे लिए कुछ प्रेम युक्त भेंट सामग्री लाए हो क्या लाए हो तो जो लाया था जूती और वो बांस की खप्तियों से बना हुआ तरकस और सामान्य से बाण तो राम जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने कंधे पर जो स्वर्णमय तुणीर था तरकस था उसको उतार कर नीचे रख दिया बांस की खपतियों से बना हुआ तरकस कंधे पर सजा लिया और उसी में बाढ़ रखे है

और अपने चरणों में जो अत्यंत सुकोमल मखमली जूतियाँ थीं, जिनमें हीरे जवाहराज जड़े हुए थे सोने के तारों की नक्काशी थी उनको अपने चरणों से अलग कर दिया सामान्य सी बनी हुई जूतियों को राम जी ने धारण कर लिया और कंधे पर हाथ रखकर कहते मित्र देखो ये हमारे गुरु जी है पहले गुरु जी को प्रणाम करो गुरु जी को प्रणाम ये मेरे पूज्य पिताजी हैं

इनको प्रणाम करो वशिष्ठ जी को भी आश्चर्य हुआ कि ये है कौन इस बालक को पहले कभी गुरुकुल में भी नहीं देखा ये निषाद जाति का है ये तो पक्का है पर ये है कौन कैसा है रामजी इतना प्रेम दे रहे हैं तो दशरथ जी ने पूछा राम इस बालक का परिचय पिताजी ये मेरा अंतरंग सखा है मेरा मित्र है।

और राम जी ने उसको अपने बगल में बिठा लिया मित्र को बगल में बिठाया बगल में बिठा लिया और इसके बाद कुछ समय तक महल में ही निषाद राज को अपने साथ रखा और बोले ये हमको मृगया सिखाएंगे तो मृगया उनके साथ करने सरकार जाते हैं और अंत में दशरथ जी ने कहा कि बालक गुह हम तुम्हें कुछ

पुरस्कार देना चाहते कहा हे चक्रवर्ती महाराज यदि आप हमें पुरस्कृत करना चाहते हैं तो जीवन पर्यंत हम श्री राम भद्र की चरणों की सेवा करते रहें बोले ये तो तुम्हें मिलेगी ही तुम उनके सखा हो लेकिन हम तुम्हें इस धरती के संपूर्ण निषादों का राजा नियुक्त करते हैं श्रृंगवेरपुर का नरेश तुमको नियुक्त करते हैं

तो दशरथ जी ने ही निषाद राज उनको निशाद को उनको निषाद को निषाद राज बनाया था और महाराज जी कहते थे कि इसका संकेत वाल्मीकि रामायण में मिलता है जब वाल्मीकि रामायण में भगवान वनवास के प्रसंग में संगवेर गए हैं तो राम जी ने कहा कि मैं तो वनवास के नियमों में हूँ तुम्हारे इस उपहार को अब स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन मेरे पिताजी का तुम्हारे प्रति बड़ा उपकार है

ंगवीरपुर का महाराज उन्हीं ने बनाया है तुमको निषाद उन्हीं ने बनाया तुमको मेरे पिताजी का उपकार है और पिताजी का यह रथ है और ये पिताजी के अत्यंत विश्वासी प्रिय घोड़े हैं अश्वे है तो इन अश्वों को यह उपहार अर्पित करोगे ये कन्दमूल फल अर्पित करोगे तो पिता के अश्वों के सत्कार से हमारे पूज्य पिताजी का सत्कार हो जाएगा

और पिताजी के सत्कार से मेरा भी सत्कार हो जाएगा राम जी ने बात कही तो विषयी साधक सिद्ध और सयाने ये चार कोटियाँ जो राम जी के भक्तों में हैं, महाराज जी कहते थे इसमें यद्यपि भक्त सब गुणातीत होते हैं लेकिन शिक्षा के लिए विषयी भक्त कौन है बोले जो भगवान के प्रेमी अनुरागी तो है पर विषय में कई बार ऐसे डूब जाते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं

सुग्रीव जी सुग्रीव सुधि मोर विसारी पावा राजकोषपुर नारी राजकोषपुर नारी मिली तो राम जी भूल गए तो ही राम जी के भक्त हैं सुग्रीव जी भी साधक साधक भक्त कौन है तो महाराज जी कहते थे साधक भक्त हैं विभीषण जी साधक किसको कहते हैं चाहे जैसी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवत विस्मरण न हो भगवत स्मृति निरंतर बनी रहे

महाराज जी कहते थे वही साधक आज हम लोगों के जीवन में इतनी अनुकूलता फिर भी भजन नहीं हो रहा है और लंका में रहकर विभीषण जी निरंतर भजन करते हैं है? कितनी ऊंची बात खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निर्वह के राम जी कह रहे हैं आपका वहां धर्म का निर्वाह वैष्णव धर्म का निर्वाह आप कैसे करते हैं

राम जी से तो कुछ नहीं बोलते पर हनुमान जी से बोलते हैं क्या सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम दस नमह जीव विचारी हम जीव जैसे नरम होकर के लंका में रहते राम राम करते साधक भक्त हैं विभीषण जी सिद्ध भक्त कौन है तो महाराज जी कहते थे निषाद राज सिद्ध भक्त हैं सिद्ध कौन है

जिसमें कामना की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध न हो बोले पौराणिक भक्तों में प्रहलाद जी को सिद्ध भक्त कहा जाता है क्योंकि भगवान के बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी के मन में कामना उदित नहीं होती वर नहीं मानते प्रहलाद जी कामना मृद्य संग हुआ भवतुणीवरम मेरे हृदय में कामनाओं का विजय ही अंकुरित न हो ये प्रहलाद जी वरदान मानते है महाराज जी कहते निषाद राज के सम्पूर्ण जीवन को देख लो

राम जी से कभी कोई इच्छा नहीं चाह नहीं है कोई कामना नहीं है विशुद्ध प्रेम है ये सिद्ध कोटि के संत है निशादाजी और सयाने कौन है विषयी साधक सिद्ध और सयाने सयाने कौन है तो महाराज जी कहते एक अर्थ तो ये है कि ये तीनों ही सयाने हैं विषयी भी सयाने हैं साधक भी सयाने हैं सिद्ध भी सयाने हैं एक भाव तो है और

एक भाव ये है कि सयाने एक अलग कोटि हो गई सयाने कौन है तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम बुद्धिमानों में वरिष्ठ ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी को तो सयाने भक्ते हैं तो निषाद राज सिद्ध कोटि के भक्ते हैं और प्रियादास जी ने निषाद राज का जो स्मरण किया है बड़ा अद्भुत किया है क्या कहना उन्होंने तो कहा है

राम जी के वियोग में भरत जी की जो दशा है भरत जी तो जब तक आदि कर रहे हैं राज की व्यवस्था भी भरत जी देख रहे हैं, लेकिन निषाद साधन नहीं है उनका एकमात्र साधन है आहरनिश रुदन श्री युगल सरकार का श्री सीताराम जी का स्मरण करते हुए वे निरंतर रुदन कर रहे हैं

और उनका कोई दूसरा साधन नहीं है बोलो श्री निषादराज गुह की बड़ा अद्भुत चरित्र है उनका बस उसको कहकर के हम विराम करेंगे कवित्र संख्या पंचानवे कवित्र संख्या पंचानबे हाँ

संख्या में कौन सा प्रश्न है हैं? पैंतीस है, है? पैंतीस जिसमें गुणी राम जी के जहाँ सखा है छप्पे संख्या बारह वाला छप्पे संख्या बारह वाला श्री सीताराम जी महाराज हाँ श्री गोनिशा जी

तीन चरण धूरिमो जे जे हरि माया तरे इस हरीमायाप्पे छंद में गुह का नाम श्री नाभाजी ने लिया निषाद राज गो का ये माया से मुक्त भगवान के भक्त हैं जीवन मुक्त भक्त हैं इन भक्तों में श्री गुह जी का नाम नाभाजी ने बड़े आदर पूर्वक लिया है प्रियादास जी महाराज

निशादराज राज गुह के संबंध में जो बात कह रहे हैं वो ऐसी बात है जो अन्य किसी रामायण में और अन्य किसी टीका व्याख्यान में उपलब्ध नहीं है जो बात प्री प्रियादास जी महाराज बड़ी अद्भुत बात भीलन भील को

राजा निषाद राजगुह राम जी के चरणों में अत्यंत अभिराम प्रीति है उनकी राम जी को बनवास हो गया यह सुनकर के अपने पूर्व परिजनों के सहित भगवान की अगवानी करने मार्ग में श्री निषाद राज गुह आए और प्रार्थना की कि हे प्रभो यह आपका अपना राज्य है आप यहाँ भी राजे हम कोल भीलों को निषादों को सुख प्रदान करें

तो चैन साज माने आनंद सिंधु श्री राम जी बोले कि मित्रवर हम अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते तो भगवान आपको अपने साथ हमें रखना पड़ेगा हाँ कुछ दूर तक साथ चलो तो भगवान प्रयाग तक उनको साथ लेकर गए हैं और फिर उनको वापस किया है

वापस आ गए हैं और फिर दूसरी यात्रा में भरत जी के साथ चित्रकूट तक निषाद राज गए और भरत जी की विदा के साथ निषाद राज गुह भी भगवत आज्ञा ऐसी लौट कर आ गए हैं अब भरत जी की रहनी तो क्या है वो तो सब जानते ही हैं पर प्रियादास जी ने जो विशेष बात कही है निषाद राज का प्रेम हाँ हाँ क्या कहना

दारुण बियोगलाश्रू पात्र दारुण बियों दृग अश्रूपाल पाछ नो जात

इतना अश्रुपत आंखों से हुआ कि अंत में आंसू बरसना बंद हो गए और आंखों से रक्त की धार बहने लगी खून आने लग गया पाछे लोहू जात आंसू के स्थान पर रक्त बहने लग गया प्रिया दास जी कहते तब सके कौन गाय के इस प्रेम की विलक्षण अवस्था का वर्णन कौन कर सकता है

रक्त बहने लग गया तो राजा थे चिकित्सा वही होगी आँख की बोले नहीं चिकित्सा नहीं हुई रहे ने नमूदी, चौदह वर्ष तक रोते रहे रक्त बहता रहा और चौदह वर्ष तक आँख बूंद करके ही रहे चौदह वर्ष तक नेत्र खोले ही नहीं निषाद राजगो रहे ने नमूदी क्यों रघुनाथ बिनु देखें कहा

रामजी के बिना अब देखें तो किसको देखें क्या देखें आहो प्रीति रीति मेरी ही ये रही छाए यह प्रेम की विलक्षण जो रीति है प्रियादास जी कहते हमारे हृदय पर छा गई है और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके रामजी पुष्पक विमान से लंका विजय के पश्चात जब लौटे हैं तो भरत जी से पीछे मिले हैं

पहले विमान सृंगवेरपुर में उतरा और सबसे पहले भगवान निषाद राज गु के पास गए भरत जी के पास पीछे गए निषाद के पास पहले गए चौदाह बरस पीछे आए रघुनाथ नाथा

शरीर अन्न जल त्यागने से सूख कर लकड़ी जैसा हो गया है नेत्र फूट गए हैं रक्त की धार बह रही है नेत्र बंद हैं, भीलों ने कहा आप जिनके लिए दिन रात रोते रहते हैं वे श्री रघुनाथ जी आपके सामने आ गए हैं तब बोलो अब पाऊ का प्रती

तो दर्शन के योग्य ही नहीं बचे अब हम किसे प्राप्त करें हमें विश्वास नहीं होता इस दीनहीन पर कृपा करने के लिए रघुना जी फिर से आ गए राम जी आए और राम जी ने भुजाओं में भर के हृदय से लगाया और बड़े स्नेह पूर्वक कहा गुह तुम हमको देखो आंख भर के देखो

जैसी राम जी ने कहा आंख भर को देखो मृतक जियावली गिरा सुहावण रंध्र हुई उर्जव आई कृष्ट पुष्ट तन भय सुहाये मानव अवहि भवन से आए काया कल्प हो गया निषाद राजगुरु का पूर्वत दे हो गया बड़े बड़े नेत्र खुल गए राम जी का दर्शन किया पर सिने लपटाने लिपट गए राम जी से पर

छाने लखने

समुद्र में गंगा जी विलीन हो जाए गंगा सागर संगम हो गया हो ऐसे लगा डूब गए राम जी के श्री अंग में सिमट गए लगा मानो प्राणों को ही भेज रहे हो आज अपने भाग्य का उदय माना श्री प्रिया दास कहते प्रेम की बात क्यों चौह पानी में समात नी

समानी निषाद राज गुरु के प्रेम की बात उसको कहने में वाणी की सामर्थ्य नहीं है अति हाँ अक कहो कैसे कह

शेष रूप में हम कैसे कहें प्रियादास कहते हमने तो व्याकुल हृदय से कुछ कह दिया है वस्तुता गुरु के प्रेम का वर्णन करना यह वाणी का विषय ऐसे सिद्ध कोटि के भक्त भील गुरु किए राम जे पावन भगवत ऋषि जी ने भक्त में स्मरण किया है इन्ही शब्दों के साथ

निषाद राजगोह के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा का विराम करते हैं और एक बड़ी सुंदर ग्रंथ वैष्णव उपयोगी पाठ स्तुति प्रार्थना एवं पद संग्रह श्रद्धे श्री गोरदास ने संकलित किया है आपके सुंदर सुंदर पद भी हैं इसमें रचित तो ये अभी प्रकाशित अभी हुआ है पहले वो

हाँ जी जी ये एक चक्राधाम में श्री नित्यानंद प्रभु को अर्पित किया था और अब ये जो है ये प्रकाशित है सबको उपलब्ध वहाँ से हो सकती है जो चाहेंगे सबको उपलब्ध हो जाएगी श्री वृन्दावन बिहारी ला जय जय जय श्री श्री राम

आरती समर्पया हर सिमाणी किरसी गलित ललित से अवत ब्रह्मा दिख मुनि नारज वाल्मीकि विज्ञान विधाय

देवताभिवंदनमस्ताभ्या स्वात्मावंदनम पात्रमद्र स्थात